तो विष्णु जी अगर ये बताएं कुंड का क्या हाल है क्या गोरी कुंड के बारे में जो तस्वीर लोग बया कर रहे हैं क्या वो सही है कि वहां कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। जी सर वो हकीकत है सर वहां पे सबसे पहले गर्म पानी गर्म पानी का कुंड है सर वो बाबा कालीकमली का धर्मशाला थी भारत स्वास्थ्य ट्रस्ट थी इधर पूरे होटल थे कहीं से भी मतलब कोई जान बचाने की कोशिए किये तो बारश स्वासन ट्रस्ट में गये तो वहां भी पूरी ट्रस्ट पूरी जमीन से बिल्कुल पानी की में मिल गया है जाल गोर्वर्मेंट भी समय नहीं